वेदांत जिज्ञासा आत्मा का लक्षण कहा है ऐसे में वह निर्गुण कैसे हो सकता है समाधान का अर्थ आप नहीं समझे इसीलिए यह शंका हो रही है का तात्पर्य लोक में प्रसिद्ध है सत्ता गुण से युक्त जैसे घट की सत्ता पट की सत्ता पर एक सत्ता ऐसा है कि जिससे घट पट आदि सत्तावान हो रहे हैं वह घट पट से अतिरिक्त है तथा विशिष्ट नहीं बन पाती इसलिए अपने आप उसे ग्रहण नहीं कर पाते वही आत्मसत्ता है इसी प्रकार चैतन्यता में भी समझना चाहिए चिद कहने से अभिव्यक्त चेतन को ही समझते हैं अंतःकरण में प्रतिफलित विशिष्ट चेतन को समझ लेते हैं पर ऐसा नहीं है वह अभिव्यक्त चेतन नहीं है इससे उसकी तुलना नहीं कर सकते बल्ब के प्रकाश से विद्युत में रहने वाले प्रकाश की तुलना नहीं कर सकते ऐसे ही आनंद के विषय में समझना चाहिए लोगों को जो आनंद की अनुभूति होती है वह आनंदमय कोष की है ऐसे में मूल को कैसे समझेंगे मूल तो लक्षणावृत्ति से उपलक्षित हो सकता है इन शब्दों के अर्थ को समझे बिना सत्यित्त आनंद सच्चिदानंद सत समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारे अंदर जो व्यवहार का संस्कार है वह इनमें घटेगा नहीं ऐसे में शंका होना स्वाभाविक है जिज्ञासा चरम वृत्ति क्या है यह प्राप्त होने पर तत्वज्ञान के लिए क्या कर्तव्य है समाधान मन किसी विशिष्ट पदार्थ को न पकड़े और निद्रा में भी न जाए कल्पना कीजिए उस समय मन का क्या स्वरूप होगा मन तो रहेगा पर वह व्यापक हो जाएगा आत्मरूप हो जाएगा इसे वृत्ति व्याप्ति कहते हैं यही चरम वृत्ति है इससे बड़ी कोई वृत्ति नहीं बनती सब विशेष वृत्ति चाहे जितनी बड़ी हो उससे बड़ी भी वृत्ति बन सकती है पर मन यदि निर्विशेष हो गया हो तो उससे बड़ी कोई वृत्ति नहीं बनेगी इसलिए इसे चरम वृत्ति कहते हैं यहाँ तक पुरुषार्थ है इससे आगे कोई पुरुषार्थ नहीं चरम वृत्ति आवरण को भंग कर देती है तत्व तो स्वयं प्रकाश है अतः तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है जिज्ञासा वेदांत में ब्रह्म को व्यापक कहा है और ऐसे भी कहा है कि ब्रह्माकार वृत्ति बनती है क्या वृत्ति भी इतनी व्यापक हो सकती है जो व्यापक ब्रह्म को पकड़ ले समाधान जब आप कहते हैं कि वृत्ति जगदाकार है तब क्या आप शंका करते हैं कि वृत्ति जगत के आकार वाली कैसे हो सकती है वेदांत में ब्रह्माकार वृत्ति कहने का तात्पर्य अखंडाकार वृत्ति से है अर्थात संसर्गान वगाही बोध धर्म धर्मी तथा तो उसका संबंध इन तीनों के भान से रहित केवल विशुद्ध का भान होना ही ब्रह्माकार वृत्ति है विशिष्ट वृत्तियों का अभाव होने पर वृत्ति अपने अधिष्ठान में लीन हो जाती है तब उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति का तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि वह ब्रह्म को गृहित करती है या ब्रह्म उसमें समाहित हो जाता है जिज्ञासा उपनिषद में आता है कि प्रज्ञान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है यहां पर प्रज्ञान का क्या तात्पर्य है समाधान वेदांत को समझते समय एक बात सिद्धांत के रूप में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सारी सृष्टि के मूल में एक सत्ता है वह चेतन है उसी से जगत को सत्ता मिल रही है क्योंकि दूसरी सत्ता तो कोई है नहीं इसलिए जगत के प्रति जो सत्य के संस्कार पड़े हैं उनको निकाल देना चाहिए और यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिससे सबको सत्ता मिल रही है वह सत्य है जिस चेतन से सबको चेतनता मिल रही है वह चेतन है वहाँ तो जगत के समान सत्य और चेतन का विभाग भी नहीं है इसलिए एक वही सत्य है वही चेतन है यहाँ जो विभाग दिखते हैं वे तो प्रतिफलन को लेकर दिखाई देते हैं वह जो सत्ता है उसे ही प्रज्ञान कहते हैं उसमें ही संपूर्ण जगत कल्पित है अब अधिष्ठान से अतिरिक्त कल्पित को खोजो तो नहीं मिलेगा इसलिए प्रज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है यह बात जहाँ कहीं है वहाँ प्रज्ञान का अर्थ ब्रह्म समझना चाहिए बौद्धों का प्रज्ञान नहीं वे वेक्षणिक प्रज्ञान मानते हैं ऐसा प्रज्ञान सबको सत्ता नहीं दे सकता